घटादि ज्ञान से क्षणिक से घट से सर्वदा व्यवहार तुम शक्यतवार शंका करता है पूर्वी घटादि का ज्ञान क्षणिक एक बार घट निश्चित तो हो गया तो हमेशा व्यवहार किया जा सकता है सर्वदा व्यवहार तुम शक्यता उसमें चित्त स्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं तत्व चित्त स्थैर्य संपादन कोई प्रयोजन नहीं एक बार निश्चय हो गया घट मालूम हो गया आगे घटो कहेंगे तो अर्थ समझ आ जाएगा व्यवहार हो जाता है इसलिए बार बार उसमें चित्त स्थिर करने की आवश्यकता नहीं इसे आशंख्य हो उसे तो ध्यान दी है इसमें आत्मा ने अभी सामान में क्या है यदि निश्चय हो गया आम अस्वी पर एक बार निश्चय हो गया तो उसे बार बार फिर कुछ करना पड़ता है निश्चय नहीं तो ऐसे लगता है निश्चय हो गया तो ऐसे घटा में से निश्चय नहीं हुआ तो ऐसे लगता है डर लगता है एक बार निश्चय होने के बाद जगह कुछ करना निश्चय नहीं हुआ तो इसे निश्चय हो गया तो देख लिया समझ लिया जैसे घटो को देख लिया जब तो नहीं देखा वो घट ऐसा है क्या है क्या है घटो शब्द से तो सामान्य घटक है कोई वस्तु नहीं देखा है और जब देख लिया समझ लिया हो गया बार बार इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार तो जब हो जाता है ज्ञान हो गया तो जब चाहे तो व्यवहार किया जा सकता है उसके लिए बुद्धि स्थिरता की आवश्यकता नहीं घटा दो निश्चित बुद्धि घटा दो निश्चित नश्य इष्टो इेत तदा इति चेत बुद्धि इति चेत घटारो निश्चिते बुद्धि बुद्धिर्नस घटक निश्चय हो गया तो बुद्धि का नाश तो हो जाएगा किंतु यदा घटो इष्ट है तदा नहीं तुम शक्य जो इच्छा है घटो को ले सकते है शंकाने तो सिद्धांत करता है समम आत्मनि आत्मनि समान है इस प्रकार आत्मा का यदि का बार निश्चय हो गया तो यदा इष्ट मनन कर सकता है बोल सकता है स्थिर हो सकता है जानता है एवं तुम्हारी तो समात्मन अभी कहा गया इसी अर्थ का विवरण करते समत्मन सम अर्थ विवृण्ति निश्चित सकृद आत्मा यदाचा तदेव तम वक्त मंत्र तथा यदा ध्यान शक्नो तत्व सकृदत्मा निश्चित यदापेश तदे मन तुम तथा ध्यान शक्न देव करता है तत्वीत आत्मान शुन निश्चित एक बार आत्मा का निश्चय करने के पश्चात यदापेक्षा जब आवश्यक है तब उसी समय ही तम तम का क्या थे आत्मान शक्नु मन तुम तथा का ध्यात जब निश्चय कर लिया उसके बाद जब अपेक्षा है बोल भी सकता है मानन कर सकता है ध्यान भी कर है एक बार निश्चय होने के बाद, जैसे में इसी प्रकार समान है नत्व विधि अभी उपासक आत्मा अनुसंधान वसा जगद अनुसंधान रहित दृश्यते ज्ञानी भी जैसे उपासक हमेशा ही आत्मा का ध्यान करता है अनुसंधान चिंतन करता है इस प्रकार तत्व भी बार बार हमेशा आत्म चिंतन आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ रहता है तत्व में स्थित रहता है तो उसके कारण जगत का चिंता नहीं करता है। जगत अनुसंधान रहता है अनुसंधान नहीं तो होता है जगत चिंतन छोड़कर अपने स्वरूप में रहता है ऐसा भी दिखता दिख है जैसे ध्याता उपासक आत्मा अनुसंधान के कारण जगत का अनुसंधान रहित तो होता है तत्विधि तो विरो होता है इसे दिखता है तो अनुसंधान अभाव ध्यान प्रयुक्त न तो वेदन न वेदन प्रयत्तर सिद्धांत कहता है यदि जगत का विस्मरण होता है भूल करके ज्ञानी रहता है वो ज्ञान का फल नहीं वो ध्यान का फल है यदि हमेशा ही आत्म चिंतन करके स्थित है जगत चिंता नहीं करता है तो भूल जाता है तो जगत का विस्मरण किसका फल हुआ ध्यान का न की वेदन ज्ञान का नहीं ज्ञान हो गया तो सारे प्रपंच भूल जाएगा ये नहीं इच्छा तो निश्चय हो जाता है यदि अभ्यास करता है बार बार ध्यान करके अपने स्वरूप में तो विस्मरण भी हो जाता है कभी भूल जाता है ऐसा तो नहीं कि ज्ञान का पढ़ नहीं ज्ञान होते ही सब भूल जाएगा ऐसे कोई जरूर नहीं वो तो भूमिका अरूढ़ अभ्यास निश्चित हो तो कभी भूलता है ष्टी भूमिका में असं पदार्थ अभावी नहीं है पदार्थ ज्ञान होता ही नहीं सप्तमी तो सूर्योगा तो ऐसे ध्यान का फल है विस्मरण अनुसंधान भाव ध्यान के कारण न कि वेदन पड़ता उपासक ध्यान लौकिक विस्मरेद यदि विस्मरव सा विस्मृतिर्न तो वेदना उपास लौकिक विस्मत सा विस्मृत धानाद न तो वेदनाथ उपासक तो जैसे ध्यान करते स्वरूप चिंतन करते हुए कभी लौकिक को भूल जाता है यदि ज्ञानी भी लौकिक को भूल जाता है तो विस्मरण किस से विस्मृति कस्मत ध्यानार्थ न तो वेदनाथ है न कि ज्ञान होने के कारण भूल जाता है ऐसा नहीं ध्यान से ज्ञान हो जाने के बाद तो अपने स्वरूप चिंतन हमेशा करके रहता है तो भूल जाता है कभी नहीं की ज्ञान हो गया तो बिल्कुल भूल जाता है ये अर्थ नहीं कौन की अभी शंका करते ध्याता के लिए तो कल बताया वो ध्यान करने के बाद जब तक ध्यय में अभिमान हो जाए तब तक ध्यान करे उसके आगे और ध्यान करना जरूरत है हैं नहीं, नहीं कहते आमती तथेव में होने तक तो करे आगे भी मरने तक तो भी करे और तत्व तो भी कहा जो साक्षात्कार हो गया आगे करने क्या नहीं है ये बताया अभी शंका के ध्यान का जिस प्रकार सारा जीवन भर ध्यान करता है मुक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञानी को तो बार बार ध्यान करना चाहिए न न तत्व तो तो तो भी मुक्ति सिद्ध ब्रह्म ध्यान करते मुक्ति प्राप्ति के लिए ब्रह्म का कर ध्यान करना चाहिए ज्ञान हो गया तो इसने खाली छोड़ देगा ध्यान करना चाहिए उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी इतिहास नहीं क्यों ज्ञानादेव तो कैबल्यम प्राप्य थे न मुचते ज्ञान से ही कैबल्य प्राप्य थे जिसे मुक्त हो जाता है ज्ञानादेव ज्ञान से ही ज्ञान होने के बाद अब क्या करना पड़ता है नहीं ज्ञानादेव साक्षात कार्य हो गया तमेव विद में नान्य पंथा विद्यते नम परमात्मा विदिता एवं परमात्मा ज्ञान से ही अतिम्यु में मृत्यु अत्युति अति के साथ जोड़ देना मृत्युम अत्य मुक्ति को अतिक्रांत कर लेता है अन्य पंथा न बीत मुक्ति के अन्य कोई मार्ग है ही नहीं ज्ञान को छोड़ करके ज्ञातवा देवमुच्च सर्व पापी देवम परमात्मा न ज्ञातवा सर्व पापी मुक्त हो जाता है परमात्मा के ज्ञान से इत्यादि शास्त्र सदभाव शास्त्र प्रमाणे न मोक्षा है ध्यान कर्तव्य ध्यान मोक्ष के लिए आवश्यक है नहीं ज्ञान हो गया तो मोक्ष अवश्य ध्यानमेत वेदना मुक्ति सिद्धि ज्ञाव कल्य शास्त्रुंडी अस्य ज्ञानम तो ज्ञानी का ध्यान ऐच्छिक इच्छा है तो ध्यान करे नहीं तो नहीं करे कभी कर लिया ध्यान कभी नहीं करे इच्छा तो करते रहे हमेशा ही ध्यान करे तो भी ठीक है नहीं करे तो कोई बात नहीं क्योंकि वेदना क्या, तो मुक्ति तो सिद्ध था है ज्ञान ज्ञान से मुक्ति सिद्ध होने से ध्यानम ऐच्छिकम ज्ञानी का तत्व का नहीं जहाँ तक तो इच्छुक नहीं ध्यान करना ही पड़ेगा और ज्ञानी का वेदना से मुक्ति से है इसलिए ऐच्छक ध्यान शास्त्र से धिन, ढिंडी है ढिंडोरा ज्ञाना देव तो कई बेले मित्र शास्त्र से ढिंडी शास्त्र में ढिंडोरा है ज्ञान से ही कई बेले मुख्य प्राप्त होता है ज्ञान के बाद जो ध्यान करे नहीं करे उसकी इच्छा कर है कर्स है पूरा ध्यान करके समाधि में हमेशा रहे कभी नहीं करे तो उसका ऐच्छिक ज्ञान मोक्ष साधन है मोक्ष के लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं है ध्यान सत्य नत्व भी तो ध्यान आन तत्व जी को ध्यान आवश्यक करना चाहिए हम कहते हैं आप नहीं मानते हो ये ध्यान नहीं मानेंगे तो सदा वही प्रवृत्ति चाहू ये तो हमेशा बाहर प्रवृति होगी तत्व तो तो की इतिहास्य अबाधकवाद तो प्रभुते साध्य पेत इतिहास कोई बाधक नहीं ज्ञान और साक्षात्कार हो जाने पर शर्व इंद्र मन से कुछ प्रवृति होने पर और ज्ञान का बाधक है बाधक नहीं उनसे पेत ठीक है इतिहा तत्वी न ध्या प्रवर्ते प्रवर्त सुखे नो बाधो प्रवर्तने यदि तत्वित न ध्यात तदा वही प्रवर्ते तत्व ज्ञानी यदि ध्यान नहीं करे तो बाहर प्रवृत्त होगा शंका करने वाला कहता है सिद्धांति कहता है अयम सुखे न प्रवर्तन अच्छा प्रवर्तन को बाधा एम तब तक तो सुख ने अपने हो वाले प्रवृत्ति उसमें क्या बाधे कोई बाधक नहीं है बाधक नहीं प्रवृत्त हो तो क्या पति तत्वी तो अपने को क्या मानता है ब्रह्मस्वरूप मानता है ज्ञानी मानता है उसमें प्रवृति होती है और देहादिम प्रवृति होती है जिसमें प्रवृति होती है देहादिम अहमबुद्धि है अहमबुद्धि कौन है देहादि में अहम बुद्धि है ज्ञानी की नहीं इसलिए देहा आदि प्रवृत्ति होने पर उसके कोई बाधा नहीं वो अपने स्वरूप में स्थित है वही प्रवृति अभ्युप में अति से आदि आसंख्य कहते यदि वही प्रभुति आपको मा कह हो कोई बाधक नहीं क्योंकि अति प्रसंग होगा कुछ ना कुछ करने लग जाए तो अतिप्रसंग प्रसंग है क्या प्रसंगम अतिक्रम्य अतिप्रसंग प्रसंग को अतिक्रांत करना है अति प्रसंग अति जैसे जितने में लक्षण संबंध होना चाहिए उसको छोड़े लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति अति प्रसंग क्या जो पहले प्रसंग प्राप्ति है उसके लिए करना चाहिए उसको छोड़ कुछ अन्य करे तो अति प्रसंग होगा ये होने पर सिद्धांत कहता है परिहार के लिए पहले प्रसंग ही नहीं तो अति प्रसंग कहा होगा प्रसंग हो ये इतने ही करना है उसके लिए प्राप्ति हो तो उसको अतिक्रम करे तो अति प्रसंग नहीं ज्ञानी के लिए विधि निषेध कुछ है विधि नहीं। निषेध नहीं।, नहीं तो प्रसंग ही नहीं तो अति प्रसंग होगा परिहार करता सिद्धांत अति प्रसंग चेत प्रसंगम तबदीर प्रसंगो विधि शास्त्रे न तत्विद प्रती अति प्रसंग चेत शंका अनिवार्य कहता यदि बाह्य प्रवृति बाह्य प्रवृत्ति मानेंगे तो अति प्रसंग होगा सिद्धांत पूछता है प्रसंगम तब तक ये पहले ज्ञानी के लिए प्रसंग पहले बताओ फिर शंका का अनिवार्य कहता है प्रसंग विधि शास्त्र में विधि शास्त्र ही प्रसंग जितने विधान कहेगा अभी करेगा सिद्धांत कहता है तत्व तत्व विदम्प्र प्रति नास्त्र तत्व ज्ञानी के प्रति तो तो तो तो है, ना के लिए लिए है। तारी तारी तारी तो न तत्विदम प्रति तत्व का विधि शास्त्र प्रति न तत्व ज्ञान के विधि शास्त्र कुछ नहीं है प्रसंग प्रसंग क्यों प्रसंग शास्त्र है विधि शास्त्र से प्रसंग शब्द ने विवक्षित तत्व आज विधि है न प्रसंग शब्द से विधि शास्त्र विवक्षित होगा तो विधि शास्त्र का उल्लंघन कर लेगा सिद्धांतिकता है तस्वीर अज्ञानी विषय तो है नत्व विधि विषय तो अभाव विधि शास्त्र किसके लिए अज्ञानी के लिए तत्व विधि विषय नहीं है केवल विधि शास्त्र नहीं उपलक्षण निषेध शास्त्र भी है विधि शास्त्र में, में तो उपलक्षण निषेध शास्त्र से अभी विधि निषेद दो नहीं अज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए कुछ नहीं और कुछ नहीं विधि निषेध कुछ नहीं अपने स्वरूप में सिद्ध लिए कुछ भी नहीं इसलिए अति प्रसंग नहीं है कहू विधिशास्त्र अविधिवत विषय तो मैं दर्शी विधि शास्त्र अज्ञानी के लिए दिखाते ही वस्तुता तो तो ये सब जो कहा गया यदि तत्व तो साक्षात्कार हो गया तो उसमें विधि से नहीं और वो आरोप करके मुझे ज्ञान हो गया मैं कुछ भी करूँ ये इसे कौन करेगा ज्ञानी करेगा अज्ञानी करेगा अज्ञानी तो, इसे आरोप करे कुछ ना कुछ करे कोई बात बनता हम कुछ भी कर सकते ज्ञान हो गया कोई तो आरोप करे कुछ करना ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ करना वो अज्ञानी अज्ञान नहीं है हो कुछ ना कुछ करेगा नरक कर जाएगा नहीं जोश जोश चिल्लाएगी ज्ञान हमको हो गया हजार करोड़ भक्त बनेगी करोड़ रुपया इकट्ठे हो गया नरक जाएगा नहीं हाँ इसलिए यह नहीं की ज्ञान हो गया मान कर कुछ ना कुछ करना यह नहीं प्रकरण को ध्यान से समझे साक्षात्कार जिसको हो गया उसके लिए वो अपने विधि निषेध शास्त्र कुछ उसके सौ मिथ्या है वेद भी मिथ्या है सत्य एक ब्रह्म छो, को छोड़कर करके और कुछ सत्य है सौ मिथ्या है वो कुछ नहीं शांत रहता है अब कुछ कभी होता है तो उसके लिए, उसके लिए उसका वो सोचता नहीं कि मैं करता हूँ मैं करना चाहिए मैं करूँ ये कुछ नहीं किसके लिए विधि शास्त्र देखाते है वर्णाश्रम वायु अवस्था विद्यते विद्यते तस्य तस्य तस्वेधाच विधय सकला अभी ये वर्नाश्रम व्यवस्था विद्यते सत्य वी निषेधाश्च सक सकला भी विधि निषेध वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शुद्ध आश्रम ब्रह्मचारी गृद अवस्था है, है जात केश कृष्ण के अग्निमादीत तो, इत्यादि अभिमान जिसका है उसके लिए निषेध और विधि है ऐसा सुनकर कुछ लोग कहेंगे न हम वर्णाश्रम नहीं मानते है तो उनके लिए विधि निषेध कुछ है कुछ भी करेंगे उनके लिए पाप कुछ लगेगा हाँ ये नहीं मानते से नहीं चलेगा ये तो कहा गया वर्णाश्रम अभिमान तो है ही जो लोग कहते, कहते हैं नहीं, हम ऊपर से कहते नाम वर्णाश्रम नहीं मानते वो अपने को गृहस्थ नहीं मानते और जो जाति का अपने को नहीं मानते अपने मान जाति है ऊपर नहीं कहेंगे छिपाएंगे हम नहीं मानते जाति तो अपने को मालूम है नहीं मनुष्य ऐसा अभिमान है या नी? नहीं तो मनुष्य है तो वर्ण आश्रम अभिमान है और मनुष्य मानेंगे और जाते नहीं मानेगी ऐसा नहीं है अभिमान है आस्तिक जो है शास्त्रीय मत में उसका है साक्षात्कार ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया तो वर्णा अभिमान है आश्रम अभिमान रहेगा वर्णाश्रम व्यवस्था अभियान कुछ नहीं और साक्षात्कार नहीं तो अवश्य अभिमान है ये साक्षात्कार ज्ञानी को लेकर कहा गया ये नहीं की हम नहीं मानते कहकर हम कुछ भी करेंगे क्योंकि हम वर्णाश्रम मानते नहीं बहुत ऐसा कहते न वर्ण्रम क्या है सब जुटा है एक ब्रह्म है इसको क्या है वर्ण्रम क्या वर्णा वर्णा क्या आश्रशम सब मिथ्या है सर लेना नहीं कहने के लिए समीथया वर्णा आश्रम कुछ नहीं ऐसा कहने से अभिमान नहीं इसलिए वर्णन बिजली से उसके लिए नहीं ये होगा ऐसा नहीं मानने से नहीं होगा साक्षात्कार यदि हो गया अलग साक्षात्कार हो तो समीथया है और सुन करके समिथ्या कह करके वर्णाश्रम अभिमान का उल्लंघन करे साक्षात्कार नहीं किया विधि निष्ठय से उल्लंघन तो करें तो पापुण्य लगेगा लगे। नहीं माने से छोड़ेगा नहीं कहते तत्व ज्ञानी का निश्चय को छोड़ो शास्त्र तो कहता है ज्ञानी को तो भी कुछ करना चाहिए भी भी तत्व विनिश्चय सावतिष्ठ तो निश्चय को रहने दो शास्त्र तो तर्तव्य यानी क्या का हैं अच्छा अच्छा नत्विदोपी तो देहधारित्व तो न वना अभिमानितो अभिमानी तो मत इतिहास अभी कहा जब देहधारण करते में मनुष्य अभिमान है तो वना समाधि अभिमान अवश्य रहेगा नहीं मानते कन्ते रहता है तो तत्वविद तो देहधारी उसका भी वर्णश्रद अभिमान रहेगा इत्याशं वर्णश्रदे मयया परिकलिता नत्मनो बोध रूप से, बो से। निश्चय देह वर्णाश्रमा दाया परिकल्पिता न बोध रूप से आत्मा न इतम तसे भी ऐसा निश्चय है देह में ही माया से कलित है आत्मा बोध रूप है ज्ञान रूपे है उसे वर्णमाधि कुछ नहीं देह में कल्पित है ऐसा ज्ञानिका निश्चय है तो अपने में वर्णाधि अभिमान ज्ञानी का नहीं रहेगा आत्मा में यही नहीं तस्का विन का नश्चय इस तत्व का निश्चा शास्त्र तो उसका कर्तव्य प्रतिदन करता है सिद्धांत का भाव बोधय तदपी का शास्त्रा कर्तव्य भाव बोधन कराता है शास्त्र सर्मा हृदय नस्त सर्वास्थो मुक्तमाशय समाधिम अतः कर्मा न करो तो कर साम कर्म न करे अथवा करे तो इच्छा है ध्यान तो ऐच्छुक कहा कर कर्म करे सामुष्ट करे अथवा नहीं करे हृदय नस्थ सर्वास्थो अस्थ सर्वास्था सर्व आस्था उसको त्याग कर दिया कहीं तो बुद्धि ने समीचा बुद्धि हो मुक्त उत्तम आस उत्तम आस ये श्रेष्ठ आशे अभिप्राय संस्कार है मुक्त हमेशा ही मुक्त है कर्म करे या नहीं करे समाधि करे या था? नहीं करे सर्वत्र आस्था छोड़ देने पर सत्य तो बुद्धि नहीं है उत्तम आशय आशे अभिप्राय निर्मल ज्ञान उसका है ये हृदय न दे दे का बुद्धिया अस्त सर्वास्थ हृदय सब्जा क्या से बुद्धि अष्टा का सर्वास्था सर्वाशेषा आस्था क्या है आसक्ति विशेषा जहाँ कहाँ से वास्था नहीं सर्वता आश्रिति को छोड़ दिया जो आश्रिति को छोड़ देता है यश तथा विध हृदय नास्थ सर्वास्थ बुद्धि के द्वारा सर्वत्र आश्रिति को छोड़ दिया अतएव उत्तम आशय है वासना जो आश्रिति छोड़ दे तो हृदय निर्मल हो गया बुद्धि निर्मल हो गयी उत्तम आशय है अभिप्राय निर्मल ज्ञान वैसे अभिप्राय उसका आशय निर्मल ज्ञान है सतथ स मुक्त हृदय नास्थ सर्वास्थ से कहा गया अतः समाजी अतः कर्माणी जन्म इसे समाधि अथवा कर्म करे अथा नहीं करे करने पर मुक्त होगा समाधिक करेगा तो ज्ञानी की मुक्ति मिलेगी नहीं।, नहीं करे तो समाधिक करे अथा नहीं करे नहीं। नहीं कर्म कुछ करे ऐसा नहीं करे इसे नहीं कि मैंने उसके लिए नियम लगाना करना नहीं चाहिए मंगास्ना नहीं करे तिले को नहीं करे कभी तिलको लगा दिया बोलेंगे अब क्या है ज्ञान नहीं बा धारण तो करते माला जब है कहेंगे ज्ञान नहीं हुआ ऐसे अर्थ नहीं करना कुछ लोग ऐसे अज्ञानी पाखंडी लोग ऐसे करते हैं अभी क्या है अब तो लेखन नहीं माला धारण नहीं करेंगे गंगा स्नान क्यों करेंगे मंदिर क्यों जाएंगे उनको ज्ञान हो गया अब कोई जाता है तो वो अज्ञानी इससे नहीं सिद्ध होता है ज्ञानी अज्ञानी ज्ञान जिसको साक्षात्कार हो गया है प्रातःकाल गंगा जीवन डूबी के लगाएगा तो ज्ञान रहेगा उसका जब हो जाएगा ज्ञान कभी चल जाएगा और माला जब करेगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा ज्ञान साक्षात्कार हो गया तो समाधि मत कर्माणी माँ करो तू तो, करूवा कर भी सकता नहीं भी कर सकता है उसके लिए कोई बैठ करके नियम लगाएगा कुछ मूर्खों का इसी मूर्खों की परंपरा चलती है वो अरे माला क्या लेता हो गया ज्ञान माला लेता है मतलब तो अभी तो ज्ञान हुआ नहीं माला लेकर जब करते मतलब बिल्कुल साधारण ऐसे कुछ रुख करके और कर माला को फेंक देंगे माला नहीं फेंकने अच्छी लोग धारणा नहीं करेंगे ऐसे ऐसे कुछ करके अलग अलग मत बनाते हैं शास्त्रीय मत मतलब पर चलना ही शास्त्र में स्पष्ट करते हैं इसको दान करके चलना मार्ग पर ओम विद्वत कर्तव्य नास्ती चो वचना उदाहरण दी विद्वान का कर्तव्य नहीं है विद्वतः क्या भी होती है क्या प्रातिपदी गय विध्वस क्या है विध्वंस किस बनने वाले हुए क्या सात विद्या ज्ञान तो है विद्या ज्ञान है नहीं विध ज्ञान है विध्वस कहा से आएगी विधेय शत्रु शत्रु शत्रु शत्रु नहीं विधेय शत्रु शत्रु पत्य होगा लट्ठ सत्यशाचारनाधिकारी विद कर्तव्य ना वचना उदाहरती वचना का क्या विग्रह होगा विग्रह अन्य वचनम वचना अन्य वचनम वचना मयूर व्यंस का सूत्र है समास का निग्रह अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम अन्य वचनम वचनाम नैष्क न कसोस्ति न न न न कर्म भी न्यायाभ्या यहाँसन मन न ष्कर्म न अर्थ नष्कर्म कर्मराहित है कर्म त्याग ऐसी कोई प्रयोजन नहीं ज्ञान हो गया तो कर्म त्याग करना आवश्यक है कर्म त्याग करते हैं कर्म त्याग का कर कोई प्रयोजन है ज्ञान होने के बाद कर्म त्याग का कोई प्रयोजन नहीं तो कर्म का प्रयोजन है निक कर्म भी न कर्म से कर्म त्याग से कोई प्रयोजन नहीं ना कर्म से कोई प्रयोजन नहीं किसका यश मन मन निर्वासन और किसे में प्रयोजन नहीं न समाधान जप्याभ्याम समाधि से भी प्रयोजन नहीं जप का भी कोई प्रयोजन नहीं समाधान चप्यम चप्य है जप जिसका मन निर्वासन हो जाए तो सोच कर बोलते नहीं हमारे मन में कोई वासना नहीं हम कुछ नहीं चाहते बोलना सब लेना नहीं ऐसे कह देने से निर्वासन नहीं होता है वस्तु तो वासना तो तो अभाव कब होता है साक्षात्कार के बिना निर्वासन ऐसा नहीं होता है कि कह देंगे हमको कुछ नहीं चाहिए ये कहना सर कोई भी बोल नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए बोल सकता है सारा ब्रह्मांड सब कुछ चाहिए कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए बोल mm. है कभी कभी परमात्मा चिंतन करते मन होता है हमको भगवान मिल जाए न हम कुछ नहीं भगवान मिल जाए ऐसा साधारण लोग भी कह देते ना हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान मिल जाए उसके थोड़ी देर एक सेकंड में वो चाहिए फिर चलो भगवान क्या मिले फिर चलो भगवान को बोलिए भगवान का नाम सुनते ही हाँ हमको साक्षातकार हो जाए नहीं हम कुछ नहीं हम कुछ हम कुछ नहीं, नहीं कहते कहते फिर दूसरा चिंतन हो जाता है ऐसा नहीं निर्वासन का निर्गता वासना यस, तन निर्वासन जिसका मन निर्वासन हो मनुष्य वासना रहित तो हो जाए नष्कर्मी का कर्मराहित कर्म त्यागे नष्कर्मी का समाधान है समाधि और जप है जप ज्ञान हो जाने पर ना कर्मचार का प्रयोजन न कर्म अनुष्ठान का प्रयोजन न समाधि का ना जप का क्य। क्योंकि ज्ञान हो गया तो ब्रह्म से भिन्न मिथ्या है सत्य कुछ है सर्वत्व मिथ्या बुद्धि होने पर फिर इच्छा कहीं नहीं होगी किसकी इच्छा करेगा अपने से भिन्न समिथ्या है सपन जैसे दृश्य दिखता है मिथ्या तो निश्चय होने पर इच्छा नहीं निर्वासन हो गया और ज्ञान भी ऐसा होगा वासना क्षय होने पर ही ज्ञान होगा ये नहीं कि सब बैठे पहले साक्षात्कार हो जाए फिर हम निर्वासन होगी उसके पहले सब इच्छा बैठे क्या करेंगे अभी सब इच्छा हमारी है जब ज्ञान हो जाएगा तब तो अपने आप निर्वासन हो जाएंगे ऐसे ज्ञान हो जाएगा ज्ञान होने से निर्वासन हो तो पहले भी वासना वही होने पर ही ज्ञान होगा ऐसे साथ साथ चलता है तब तो थोड़ा परिष्कार होता है वासना निवृत्त हो वासना की निवृत्ति होती है वासना कमती होते होते वो तो थोड़ा दृढ़ होगा निर्वासन और तत्व को एक साथ होते हैं नहीं कि पहले तत्व ज्ञान हो जाए स्व वासना रख करके तो तत्व ज्ञान होगा नहीं और नहीं तत्व ज्ञान होने के बाद हाँ निर्वासन मतलब ज्ञान होता है। हुआ है तो, तो, निर्वासन हो जाएगा तो ज्ञान अवश्य हो जाएगा और ज्ञान हो गया तो निर्वासन यही तो साथ चलता है इसलिए वासना की निवृत्ति करने के लिए प्रयास करना ये भी चाहिए वेदांत विचार करते समय साधन अनुष्ठान भजन आदि सब करते समय ये भी देखे क्या क्या इच्छा है इच्छा को हटाए उसको उखाड़ना पड़ता है ये इच्छा मन में है। क्यों इच्छा है जो विचार हो ये इच्छा तृप्त हो जाए फल मिल जाए विषय प्राप्त हो जाए तो ही मुझे चाहिए या साक्षात्कार करना है परमात्मा प्राप्त करना है क्या चाहिए इसे विचार करके मन को पूछ करके जहा जहाँ मन जाता है वो इच्छा उसको हटाए विचार करके मन को हटना हटाना पड़ेगा हटा करके वासना क्षय करे और अंत शुद्धि के लिए तो जब ध्यान करते रहे और मन वासना ये करना ये करना सारे ब्रह्मांडी बहुत कुछ वासनाएगा तो तो क्या जो चाहता है वही मिल जाएगा इस जन्म में प्रावधान है तो अभी नहीं मिलेगा राजा बनता चाहता है इस जन्म में उसके प्रावध्यन है तो जब ध्यान सब करेगा बन जाएगा नहीं, नहीं बनेगा अगले जन्म बनेगा कर्म के अनुसार अगर देश का राजा नहीं बने तो चिंटी का भी राजा बन जाएगा, <सथितितिया> बंदिर का राजा बन जाएगा, कर्मे के अनुसार बन जाएगा जन नहीं होगा हाँ ये मध्यम अफ्रीका के भी राजा है राजा भी है रानी है चिंटी में भी है सब है Oh